वे अपनी पावन प्रभाका प्रसार करते हुए हंस रहे थे। उनका प्रत्येक अंग भूषण बने हुए सरकों से युक्त था, तथा उनकी अंग कांति बड़ी अद्भुत दिखाई देती थी। दिव्य कांति से संपन्न उन महेश्वर की सूर्यश्वर गण हाथ से चमर लिए सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु और दाहिने भाग में मै अगल बगल में विध्वान थे, नाना प्रकार के देवता आदि, उन लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की सुधी करते जा रहे थे। उन्होंने स्वेच्छा से ही दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में वे शक्तिशाली पारब्रह्म परमात्मा, सबके के ईश्वर, उपासकों को मनोवान चित्वर देने वाले, कल्याण में गुनों से युक्त, प्रा� प्रकृति और पुरुष से बीविव लक्षणा तथा सच्चिदानंद स्वरूप हैं उनके दर्शन के पश्चात हिमवान ने भगवान शिव के वाम भाग में अच्युत श्री हरि का दर्शन किया जो नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो रहे थे भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने चार मुखों से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने परिवार से संयुक्त इन भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय इन दोनों देवेश्वरों का दर्शन करके परिवार सहित गिरिराज ने आदर पूर्वक प्रणाम किया इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल-बगल में खड़े हुए दीप्तिमान देवता आदि को देखकर गिरिराज ने उन सबके सामने मस्तक झुकाया तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से आगे होकर हिमवान श्री विष्णु जी तथा स्वयं हो श्री ब्रह्मा जी भी मुनियों और देवताओं सहित शीघ्रता पूर्वक चलने लगे मुने उस अवसर पर मैना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई इसलिए उन्होंने तुम को बुलवाया उस समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हार्दिक अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम वहां गए मैना तुम्हें शिव का कैसा रूप है जिसके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है। तात, उस समय भगवान श्री शिव भी मैना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे अद्भुत लीरा करते हुए बोले। शिव ने कहा तात, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग-अलग होकर गिरिराज के द्वार पर चलिए। ह वैसा करने के लिए कहा शिव के चिंतन में तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र वैसी ही व्यवस्था करके उत्सुकता अपूर्वक वहां से पृथक-पृथक यात्रा की मुने मैना अपने मकान के सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखाया सबसे पहले बारात के ज़िलूस में विविध वाहनों पर विराज खूब सजे-धजे, बाजे-गाजे के साथ पताकाएं फहराते हुए, वसु आदि गंधर्व आए, फिर मनीग्रीव आदि यक्ष तदनंतरक्रम से यमराज, निर्वित वरुण, वायु, कुबेर, ईशान देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भगु आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा आए ये सब उतरोक पर एक से एक विशेष सुंदर शोभायमान रूपगुण से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैंना पूछती थी, क्या ये ही शिव हैं? श्री जी कहते, यह तो भगवान शिव के सेवक हैं। मैंना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होती और हर्ष में भरकर मन ही मन ये कहती, ये उनके सेवक ही जब इतने स वहां भगवान विष्णु पधारे, वे सम्पूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान नूतन जलधर के समान शाम तथा चार भुजाओं से संयुक्त थे, उनका लावण्य करोड़ों कंदरपों को लज्जित कर रहा था, वे पिताम्बर धारण करके अपनी सहज से प्रकाशित हो रहे थे, उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्ल कमल की शोभा को छीन लेते थे, उनकी शंक चक्र गदा आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभोषित ভূषित स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह धारण किए वे लक्ष्मीपति विष्णु अपने अप्रेम में प्रभापुंज से प्रकाशमान हो रहे थे उन्हें देखते ही मैना के नेत्र चकित हो गए वे बड़े हर्ष से बोली अवश्य यही मेरे शिवा की पति साक्षात भगवान शिव है अतः मैंने कि यह बात सुनकर उनसे बोले देवी यह शिवा के पति नहीं है अपितु भगवान के शब्हरी हैं भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं देवी पार्वती के जो पति जो दूला शिव हैं उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता वे ही संपू श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद तुम्हारी इस बात को सुनकर मेना ने उन शुभ लक्षणा उमा को महान धन वैभव से संपन्न सौभाग्यवती तथा तीनों लोकों कुलों के लिए सुखदायनी माना वे मुख पर प्रसन्नता लाकर युक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करते हुए बोली मेना ने कहा इस समय मै ग्रीष्म भी धन्य है तथा मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया जिन जिन अत्यंत तेजस्वी देवताओं और देवेश्वरों का मैंने दर्शन किया इन सब के जो पति हैं वे मेरी पुत्री के पति होंगे उनके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती के सौभाग्य का सौ वर्षों में भी वर्ण प्रेमपूर्ण हृदय से जो जो उपयुक्त बात कही क्यों क्यों ही अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए तात उनके सभी गण अद्भुत तथा मेना के अहंकार को चूरन करने वाले थे भगवान शिव अपने आप को माया से निर्लिप्त एवं निर्विकार दिखाते हुए वहां आए मुने उन्हें आया जान तुमने मैना को शिव के देखो ये शाक्षात भगवान शंकर हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवाने वन में बड़ी भारी तपस्या की थी। तुम्हारे ऐसा कहने पर मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। वे सम्तो अद्भुत हैं ही, उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत थे। इतने में ही रुद्रदेव की परम अद उनमें से कितने ही बवंदर का रूप धारण करके आए थे, कितने ही पताका की मार्मर धनी के सामान शब्द करते थे, किनी के मुंह तेढ़े मेढ़े थे, तो कोई अतिरंप कुरूप दिखाई देता था, कुछ बड़े विकराल थे, किनी का मुंह दाढ़ी मुझ से बड़ा हुआ था, कोई लंगड़े थे, तो कोई अंधे थे, कोई दंड और कोई प कोई सिंग, कोई डमरू और कोई गोमूख बजाते थे। गणों में से कितनों के तो मुख ही नहीं थे, कितनों के मुख पीठ की ओर लगे थे, और बहुतों के बहुतेरे मुख थे। इसी तरह कोई बिना हाथ के थे, किन्हीं के हाथ उल्टे लग रहे थे, और कितनों के बहुत से हाथ थे, कितने ही नेत्र थे, किन्हीं के बहुत से नेत्र थे, क कि के कान ही नहीं थे और कि के बहुत से कान थे इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए सातवें विक्राल आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे उनकी कोई संख्या नहीं थी मुने तुमने अंगली द्वारा रुद्र गणों को दिखाते हुए मैना से कहा वीरान ने तुम पहले भगवान हर के उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल वैसे व्याकुल हो गई उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे जो निर्गुण होते हुए भी परम गुणवान थे जो वृषभ पर सवार थे उनके पांच मुख थे और प्रत्येक मुख में तीन-तीन नेत्र उनके सारे अंगों में विभूति लगी हुई थी जो उनके लिए भूषण का काम देती दस हाथ उनमें से एक में कपाल लिए, शरीर पर बागंबर का दुपट्टा और हाथ में पीनाक एवं तिरस्शुल, आंखें भयानक आकर्षित विकराल और हाथ की खाल का वस्त्र यह सब देखकर शिवा की माता बहुत डर गई, चकित हो गई, व्याकुल होकर कांपने लगी और उनकी बुद्धि चकरा गई। इस अवस्था में तुमने अंगुली से दिखाते हुए उनसे कहा, सती मैना दुःख से भर गई और हवा के झोंके खाकर गिरी हुई लता के समान तुरंत भूमि पर गिर पड़ी यह कैसा विकृत दृश्य है मैं दुराग्रह में पड़कर ठगी गई यो कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई तदनंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी समुचित सेवा की तब गिरजा प्रिया मैना धीरे-धीरे होश